से तो धर्पण महा भवमहा दग्निर्वाणम श्रेया शेयक चंद्रिका वितरणं विद्या धिवर्धनम प्रतिपदम पूमृता स्वादनम सर्वा स्नपनम परम विजयतेष्णसनम नंदनं तन पदारिंदो संद दर दिन्दवा सिंधवा पारमसौ संपदा नंदय तो हृदय मम <coughs> कमलना नमा कमल कमलमा नम कमल पद नमस्ते कमले क्षण यो ब्रह्म विदधाति पूर्व यो वै वेद प्रणोति तस्म तग्वेवत्मु प्रकाशम मुमह प्रपद्ये जेंद्र नंदनाघ्रि युग ध्यानार्थियों ध्याना नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात ब्रह्म जीव माया आदि तत्वों पर विचार विमर्श होगा भग सावधान हो जाएं मैं संक्षेप में बहुत कुछ बोलूंगा और क्रमशः बोलूंगा हमारा विषय क्रमशः होगा तो बहुत सावधान होकर प्रत्येक शब्द पर ध्यान देकर सुनना समझना होगा ब्रह्म जीव माया पर विचार होगा आप कहेंगे क्यों ब्रह्म जीव माया के विचार से हमारा क्या संबंध हाँ, है प्रश्न सुंदर है तो फिर हम आप ही से प्रश्न करते हैं कि आप क्या जानना चाहते हैं जानना हम कुछ नहीं जानना चाहते आखिर क्या पाना चाहते हैं प्रतिक्षण आप जो कुछ कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं बिना कारण के कार्य नहीं होता का उत्तर हमारे शास्त्र देते हैं सुखाय दुख मोख्याय संकल्प यह प्रत्येक कर्म करने वाले का उद्देश्य एम दो हो सकता है एक सुखाए एक दुख मोक्षाए अर्थात एक सुख के लिए और एक दुख समाप्त करने के लिए तीसरा कोई लक्ष्य नहीं हो सकता सुखम में भूयात दुखम में महाभूत ये दो उद्देश्य हैं, दो रीजन हैं हमारे कर्म करने के हम प्रतिक्षण कुछ न कुछ कर रहे हैं उसका एक ही उत्तर है कि आनंद के लिए और दुख निवृत्ति के लिए हम लोग दुखी हैं प्रत्येक क्षण दुखी है हंसते तो हैं तो हंसने का मतलब सुखी है नहीं हंसना भी दुख रोना भी दुख क्षण दुखी है क्यों दुखी है ये सब आगे बताएंगे आपको हम किंतु इतना सिद्धांत समझ लीजिए कि हंसने में भी दुख रोने में भी दुख बैठने में भी दुख खड़े होने में भी दुख चलने में भी दुख सोने में भी दुख जागने में भी दुख प्रत्येक दुख, और प्रत्येक प्रत्यक्षण हम कर्म करते हैं यह भी हमारा नेचर है नहीं कष्ट क्षण हम अपनी जाकुतिष्ठ त्यकर्म कृत गीता तीसरे अध्याय का पांचवा श्लोक भागवत में भी ये श्लोक है छठवें स्कंद के पहले अध्याय का तिरपनवा श्लोक अर्थात कोई जीव एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता हम कुछ नहीं करेंगे आप कुछ नहीं करेंगे ऐसा आप कर ही नहीं सकते हम सो जाएंगे रजाई सिर से करके भी आप करेंगे सपने में भी आप करेंगे और बस यही दो एम है उद्देश्य है दुख निवृत्ति आनंद प्राप्ति और वास्तव में तो बस एक लक्ष्य है आनंद प्राप्ति क्यों इसलिए कि अगर आनंद प्राप्ति हो जाएगी तो दुख निवृत्ति तो अपने आप हो जाएगी आप लोगों ने इतिहास सुना होगा हमारे देश में एक सती हुई थी उसके पति को यमराज ले जाने लगे तो वो भी पीछे पीछे चल पड़ी यमराज ने कहा तू क्यों पीछे आ रही है ने कहा हमारे पति को आप क्यों ले जा रहे हैं ने कहा उनका समय हो गया जिसका समय हो जाता है उसको मैं ले जाता हूं पति नहीं मिलेगा तुमको और कोई बर मांग लो उसने बुद्धि लगाया कि और क्या मांगूं? उसने कहा हमारे सौ पुत्र हो जल्दबाजी में युमराज ने कह दिया तथा तो उसने कहा सौ पुत्र कैसे होंगे इनको वापस दो अब तो आप फंस गए अरे भाई जब हमको एक करोड़ मिल जाएगा तो गरीबी चली जाएगी ना जब हमको ज्ञान हो जाएगा तो अज्ञान चला जाएगा ना जब प्रकाश हो जाएगा तो अंधेरा चला जाएगा ना बड़ी सीधी सी बात तो है तो जब आनंद मिल जाएगा तो दुख चला जाएगा देखिए आप लोगों को छोटा सा नकली आनंद मिलता है नकली आनंद कब जब आप लोग गहरी नींद में सोते हैं गहरी नींद सुषुप्ति कहते हैं उसको जिसमें सपना भी नहीं देखते तो उस समय आपको सबसे अधिक सुख मिलता है ऐसा आप रियलाइज करते हैं और जब सो के उठते हैं ह सुख मह स्वाप वह सुख से सोया आज सपना उपना नहीं आया और रोज तो परेशान करता था सपना भी लेकिन सुख नहीं मिला दुख चला गया ये फैक्ट है कोई दुख नहीं मिला क्योंकि मन नहीं था सुख दुख का भोगता मन है ना तो मन उस समय काम नहीं कर रहा था इसलिए कोई दुख नहीं मिला अरे ऐसे ही डॉक्टर आपको इंजेक्शन दे देता है बेहोश कर देता है और आपके अंगों को काट कूट करता रहता है दो घंटे चार घंटे आपको कोई दुख नहीं मिलता लेकिन सुख नहीं मिला तो दुख न मिलने से सुख मिल जाएगा यह कंपलसरी नहीं लेकिन सुख मिल जाने से दुख चला जाएगा यह पक्का है तो क्यों जी हमको संसार में सुख नहीं मिलता क्या संसार का सुख सुख नहीं है अज्ञान से हम उसको सुख मानते हैं अज्ञान से इसीलिए हमको दुख मिल रहे हैं तो अज्ञान को मिटाने के लिए पहले ज्ञान चाहिए ज्ञान सब दुखों का आधिकारण अज्ञान से ही मूल कारणम मूल कारण है अज्ञान जितने दुख मिल रहे हैं हमको आध्यात्मिक आधिदैविक आधि भौतिक ये तीन प्रकार के दुख होते हैं इन सब दुखों का एक कारण है अज्ञान इसलिए वेदों में चलिए भूतम् भव्यम भविष्य सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्य कुछ भी सिद्ध करने के लिए हमारे यहां वेद ही प्रमाण है मनुजी महाराज कहते हैं वेद वेद कहता है अय मनुष्यो तुमको पता है तुम कौन हो पर नहीं पता है ये तुम्हारा शरीर मनुष्य का है ये तो पता है अपना शरीर तो तुम जानते हो तुमको नहीं जानते तुम लेकिन शरीर को तो देखते हो अनुभव करते हो जानते हो अपने को मनुष्य कहते हो हम हाँ। देखो तुम्हारे लिए एक आदेश है चे दी दथ सत्यमस्ति अस्ती न चे दिहा बेदीन महती विनष्टी अगर तुमने इस मानव देह में ज्ञान नहीं प्राप्त किया अज्ञान नहीं समाप्त किया वो फिर और कोई शरीर नहीं है जिसमें जाकर तुम ज्ञान प्राप्त कर सको हा चौरासी लाख प्रकार के शरीर हैं। अरे हजारों तो आप लोग देखते ही हैं, कीड़े मकोड़ों से लेकर के और देवता तक स्वर्गलोक में देवता लोग हैं ये सब चौरासी लाख के अंतर्गत है लेकिन ज्ञान प्राप्त करने का लक्ष्य प्राप्त करने का कमाने का बस एक शरीर है मनुष्य का केनो दूसरे खंड का पांचवां मंत्र फिर कठो आया उसने कहा और जरा कान खोल के सुनो मनुष्योधुम प्राग शरीर तथा कल्पते। अगर तुमने इस मानव देह में ज्ञान नहीं प्राप्त किया अज्ञान को नहीं मिटाया तो दुख मिलता रहेगा और कब तक मिलेगा सर्गेशु करोड़ों कल्प कल्प कितना बड़ा कल्प होता है चार लाख बत्तीस हजार वर्ष का कलय आठ लाख चौसठ हजार वर्ष का द्वापर बारह लाख अट्ठानबे हजार का त्रेता सत्रह लाख अट्ठाईस हजार का वर्ष का सत्युग यानी चारों युग मिलकर तैतालीस लाख बीस हजार वर्ष के और इकहत्तर बार चार युग बीत जाएं, यानी एकहत्तर सतयुग इकहत्तर एक त्रेता इकहत्तर द्वापर इकहत्तर कलयुग हो जाए तो एक मन्वंतर होता है यानी तीस करोड़ सड़सठ लाख बीस हजार वर्ष का एक मन्वंतर और चौदह मन्वंतर बीत जाए तो ब्रह्मा का एक दिन होता है दिन जैसे आपका यह दिन होता है ना बारह घंटे का ऐसे ब्रह्मा का इतना बड़ा दिन होता है चार अरब उन्तीस करोड़ चालीस लाख अस्सी हजार वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन होता है उतनी ही बड़ी रात होती है ब्रह्मा की उसको कहते हैं कल्प ऐसे हजारों कल्प तक फिर दोबारा मानव देह नहीं मिलेगा जिसे आप समझ रहे हैं फिर हो जाएंगे मनुष्य फिर कर लेंगे ज्ञानवान भागवत कहती है मृदे हद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु मया अनुकूल न भस्मतेमान भवाबिम न करेत सात्महा अरे ये मानो देह बड़ा दुर्लभ है देवता लोग चाहते हैं स्वर्ग वाले स्वर्ग में कितना सुख है आप सोच नहीं सकते इतना ज्ञान है उनके पास इतनी शक्तियां हैं उनके पास फिर भी वो एक गंदा शरीर चाहते हैं मनुष्य का शरीर आपके शरीर में कितनी गंदगी है अगर आपका पेट खोल दिया जाए आप ही के सामने तो उस बदबू से आप चक्कर आ जाएगा आपको इतनी गंदगी भरी है ये शरीर देवता लोग चाहते हैं जिनके शरीर से ऐसी खुशबू आती है अगर यहाँ एक देवता खड़ा हो जाए तो आप लोग उस आनंद में मूर्छित हो जाएं चाहते हैं इसलिए कि मानव देह में ही कर्म करने का अधिकार है और किसी योनि में नहीं तुलसीदास ने इसी भागवत के श्लोक का अनुवाद किया है ग्यारहवें स्कंद के बीसवे अध्याय का सत्रहवा श्लोक है बारिधि बारीधि बेरो बेरोख मरुत अनुग्रह मेरो और कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ करी पावा जो नव सागर नर समाज आस पाई सोकृत निंदक मंद मती आत्महन गति जाए ये भागवत के श्लोक का अनुवाद है यानी वो आत्म प्यारा है जो मानो देह पाकर वो ज्ञान न प्राप्त कर ले जिससे अज्ञान चला जाता है और दुख समाप्त हो जाते हैं और आनंद मिल जाता है आनंद सुख हैपीनेस पीस कुछ भी कह दो सुखाय कर करो तिलो को यहां दुख निवृत्ति नहीं कहा भागवत में केवल सुख के लिए मनुष्य कर्म करता है सुखा कर्माणी करो तिलो को लेकिन नई सुखम मिलता नहीं सुख अनंत जन्म हो चुके हमारे सुख ढूंढते ढूंढते प्रतिक्षण प्रयत्न करते करते किंतु सुख का लवलेश भी नहीं मिला आश्चर्य ये मानो देह देव दुर्लभ माना गया दुर्लभो मानुषो देहो दे क्षण भंग तत्रापि दुर्लभम मनने वैकुंठ प्रिय दर्शनम ग्यारहवें स्कंद के दूसरे अध्याय का उन्तीसवां श्लोक विदेह निमि कह रहे हैं नव योगी से ये मानो देह देव दुर्लभ है और उससे भी अधिक दुर्लभ होता है क्या कोई वास्तविक संत मिल जाए श्रोतिय ब्रह्म निष्ठ महापुरुष मिल जाए मानो देह मिलने के बाद आप इससे आगे और कोई कृपा बाकी नहीं दुर्लभम मानुषम जन्म प्रार्थ्यते त्रिदशा हीरापी नारद पुराण इतना दुर्लभ है ये मानव देह कि इंद्रादिक देवता चाहते हैं स्वर्गी भागो स्वर्ग में रहने वाले चाहते हैं ग्यारहवें अस्कंद के बीसवें अध्याय का बारहवा श्लोक जन्मांतर सहस्रई स्तू मनुष्यत्म ही दुर्लभम हजारों जन्मों के बाद कभी मानव देह मिलता है और इस मानव देह की इंपॉर्टेंस केवल एक न मानुषम बिना न्यत्रत्व ज्ञानंत लभ्यते गरुड़ पुराण बिना मनुष्य देह पाए तत्पर ज्ञान नहीं हो सकता और किसी देह में शंकराचार्य जी ने और बढ़िया कहा है उन्होंने कहा भाई दो चीज तो ठीक ही है मनुष्य देह और वास्तविक संत का मिलना एक चीज और चाहिए ये दो चीज तो बहुत बार मिली है जितने संत आज तक हुए कितने हुए अनंत हम तो अनाज है ना जब से भगवान तब से हम हैं चौरासी लाख में घूम रहे हैं तो जितने संत हुए हमारे भाई थे वो पहले हमारे तरह थे वो सबको हमने देखा है जैसे आज बैठे हम लेक्चर सुन रहे हैं ऐसे अनंत बार सुना लेकिन काम नहीं बना ज्ञान नहीं हुआ अज्ञान नहीं गया आनंद नहीं मिला दुख नहीं गया तो एक चीज और चाहिए दुर्लभम त्रय वही तत् दैवानुग्रह कारकम भगवान की कृपा हो पूरी पूरी तो तीन चीज मिलती है दो तो मैंने आपको बताया एक मानव देह और एक वास्तविक गुरु उसने ज्ञान दे दिया हमको करोड़ो कल्प शास्त्र वेद पढ़ के हमने ज्ञान प्राप्त कर पाते और उलझ जाते श्रुति विभिन्न स्मृतयो विभिन्न नहीं को मुनिर्स बचा प्रमाणम श्रुति पुराण बहु कह पाई छूटे ना अधिक अधिक अरुझाई जितना पढ़ोगे शास्त्रेद उलझते जाओगे डाउट और गुरु इस प्रकार समझा देता है हमको ये तमाम न पढ़ना न सुनना न कोई डाउट का क्वेश्चन तो तीसरी चीज क्या है दुनिया कहा मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्व भूख भूख हो अगर भूख नहीं है पेट भरा हुआ है तो, तो छप्पन व्यंजन रख दो आगे खाइए खाइए ऐसे बोल देगा हा? अरे बीमारी ऐसी होती है कि उसमें भूख नहीं लगता भूख नहीं लगती ऐसी बीमारी होती है डॉक्टर कहता है अरे भाई खाओ कमजोरी रहेगी अरे क्या खाए अंदर जाते ही नहीं हाँ? तो भूख लगनी चाहिए यानी ऐसी भूख जैसे पेट की अग्नि को शांत करने के लिए अगर तीन चार दिन कुछ खाने को न मिले अरे आप लोगों को तो बारह घंटे में भूख लग जाती है परेशान होने लगते हैं आज सवेरे से कुछ खाया नहीं तो भूख लगना बहुत आवश्यक है अनंत संत मिले और उन्होंने समझाया हमने समझा सिर हिलाया माना लेकिन प्रैक्टिकल नहीं किया क्यों भूख नहीं थी आ गुरुजी ने बहुत बढ़िया समझाया वही वाह कमाल है लेकिन एक लेकिन लगा दिया ऐसा है कि हम लोग तो गृहस्थी है ना तो तो अभी ये सब बड़ी बड़ी बातें ज्ञान की करेंगे अभी तो बच्चे हैं जरा पढ़ाई कर ले अभी तो मौज मस्ती का समय है जवानी में बुढ़ापे में साहब यही करेंगे और करना क्या रहेगा फिर बुढ़ापा भी आ गया अब नाती पोते को गोद में लेके घूम रहे हैं। अरे भाई तो वो क्या बात है अब तो रिटायर हो गए हा जी अब ऐसा है जी वो तो अंदर बैठा है आ? वो तो अंदर बैठा है हमारे अरे तुम्हारे अंदर बैठा है तो तुमको तो लड्डू पेड़ा दे रहा है अरे उसका स्मरण नहीं करते और कहते हो हमारे अंदर बैठा है ब्रह्म ज्ञान बता रहे हो यो हमारे अनंत जन्म बीत गए ये मानव देह में एक ज्ञान शक्ति है कैच करने की समझने की धारण करने की एक कुत्ते बिल्ली गधों में नहीं है गरुण ने काग भुसुंडी से सात सवाल किए सात उसमें पहला सवाल था प्रथम ही कहू नाथ मत धीरा सबते दुर्लभ कावन शरीरा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे दुर्लभ शरीर कौन है उत्तर दिया नरता नहीं कवनिदेही जीव चरा चर सब आ गए जाचत दे सब याचना करते हैं मानव देह मिल जाए क्यों जरा ध्यान दीजिए क्यों का उत्तर दे रहे हैं कागबुजंडी डी नरक है बड़ी तारीफ कर रहे हैं आप मानव देह की किससे नरक मिलेगा नंबर एक नरक नंबर दो स्वर्ग आ, और नंबर तीन आपा वर्ग नि और नंबर चार ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी ये चार चीज देने वाली है मनुष्य की देह तो नंबर एक आपने नरक को क्यों दिया इसलिए कि इसमें ज्ञान शक्ति है हा हा तो अगर ज्ञान शक्ति का सही उपयोग न करोगे तो गलत उपयोग भी ए क्लास का होगा जैसे पाप करना चोरी करना बात झूठ बोलना तमाम सारे पाप है आप लोग जानते हैं तो ये पाप जो होते हैं इसमें जितना अच्छा ज्ञान जिसका होगा ज्ञान शक्ति उतने बड़ा हो पाप कर सकेगा ये बड़े बड़े डॉन जो होते हैं डकाइट डाकू ज्ञान शक्ति उनकी बड़ी तेज होती है जो लोगों को ठग लेते हैं बैंकों में किस प्रकार से वो डाका डालकर अपना हिसाब बिठा लेते हैं एक घंटे में करोड़पति हो गए आप लोग झूठ बोलने का कितना अभ्यास करते हैं बात बनाना झूठ बोलना अब बेचारा कुत्ता झूठ कैसे बोलेगा गधा कैसे बोलेगा बिल्ली कैसे बोलेगी कुत्ता कैसे चोरी करेगा और सामान रोटी लेके भागेगा आप देख रहे हैं एक गाय खेत में पड़ के चारा चरने लगी आप देख रहे हैं उसकी पिटाई कर देते हैं लेकिन आप ऐसी चोरी करते हैं कोई नहीं जान पाता पड़ोसी पकड़ा जाता है आप मुस्कुराते रहते हैं चोरी मैंने किया पकड़ा गया वो मर्डर मैंने किया फांसी हो रही है उसको है तो अगर इस ज्ञान शक्ति को सही दिशा में नहीं लगाया तो कुछ ना कुछ तो आप करेंगे पर गलत दिशा में नेचुरल जाएगा पराण चखान स्वयंभू ये इंद्रिय मन बुद्धि माया के बने हैं ये माया की ओर नेचुरल जाते हैं नेचुरल नदी की धार में कोई चीज रख दो नेचुरल ले जाएगी नदी समुद्र तक तैरना हो अगर धार की ओर तैरना है बड़े आराम से चले जा और उल्टा तैरना हो तो फिर बड़े बड़े पहलवान भी एक किलोमीटर भी नहीं तैर सकते भगवान की ओर चलना ये विपरीत दिशा है और संसार की ओर प्रवृत्ति ये इंद्रिय मन बुद्धि का नेचर है उधर जाने का तो अगर सही दिशा में आपका ज्ञान नहीं ले जाया गया तो गलत दिशा में तेजी के साथ जाएगा बड़े बड़े पाप आप करेंगे करते हैं करना पड़ेगा क्योंकि आप एक सेकंड को बिना कर्म किए नहीं रह सकते आपका मन कुछ तो करेगा अगर भगवान की बात नहीं सोचते तो सो संसार की बात सोचेंगे मम्मी की डैडी की बीबी की पति की बाल बच्चों की पड़ोसी की दुश्मनों की दोस्तों की ये सब बात कहीं राग होगा कहीं द्वेष होगा कहीं जलेंगे भुनेंगे ये बदमाश ये ऐसा इसने हमको धोखा दिया ये यही सब करेंगे यही करते अकेले में सोचना <laughs> कृपालू जो कह रहे हैं वो ठीक है या नहीं वैसे तो आप अपनी बुद्धि से अगर पूछेंगे कि मैं कोई पाप करता हूं नहीं तो आपकी बुद्धि तो आपके खिलाफ जजमेंट देगी नहीं <laughs> अपनी मम्मी से प्यार करते हैं कोई पाप है? अपनी बीबी से प्यार करते हैं ये कोई पाप है? अपने बेटे से प्यार करते हैं ये कोई पाप है हा पाप है तुमको मनुष्य शरीर मिला है केवल भगवान से प्यार करो संसार में ड्यूटी करो व्यवहार करो ऐसा मा, नहीं माम तुम्हारे न मानने से क्या होगा जानते हो जिससे प्यार करोगे मरने के बाद उसी की प्राप्ति होती है तो तो अगर तुमने जिससे प्यार किया वो गधा बना तो तुमको भी गधा बनना पड़ेगा जड़ भर शरीर के ज्ञानी को एक हिरण से प्यार हो गया हिरन शेर के दहाड़ से एक गर्भिणी हिरनी नदी में कूदी उसका बच्चा नदी में गिर गया पेट से निकलकर भरत नहा रहे थे उनको दया आ गई संतों में दया तो होती ही है अधिक उन्होंने उठा लिया अब उठा तो लिया अब क्या करें उसको अगर ऐसे ही छोड़ दें जंगल में तो कोई खा जाएगा उसको बड़ा जानवर और नहीं वो भूख प्यास से मर जाएगी तो पाल लिया अब जो पाल लिया तो छोटे बच्चे चाहे मनुष्य के हो चाहे पशुओं के हो वो पालने वाले के पीछे पीछे घूमते रहते हैं स्वार्थ है ना तो अब इनका प्यार हो गया अब उसको दिन भर दुलार प्यार और चूमना और नहलाना खिलाना पिलाना जब मरने लगे तो शिष्यों से कहा तो हिरण को बुलाना भाई और उससे कहा बेटा अब मैं जा रहा हूं अशिष्टों से कहा भाई देखो इसका ख्याल रखना इसके मां नहीं है और उसी हिरण के ऊपर हाथ रख के मर गए मरने के बाद हिरण बनना पड़ा हिरण ज्ञानी को हम लोग तो अज्ञानी है ज्ञानी को भी हिरण बनना पड़ा क्योंकि मृत्यु के समय में उसी का चिंतन होता है जिसमें मन का अटैचमेंट होता है अगर हमारा मन का अटैचमेंट संसार में किसी भी माइक व्यक्ति से है तो मरने के बाद वो जहां जाएगा हमको भी वहीं जाना पड़ेगा देव ता देवान पितरीन पृति पित्रता भूतानी जानती भूते जाति मज्याजनो पिमा गीता नवे अध्याय का पच्चीसवा श्लोक जो सात्विक देवताओं से प्यार करेंगे स्वर्ग जाएंगे जो राजस से प्यार करेंगे वो राजस को प्राप्त होंगे जो तामस से प्यार करेंगे तामस को प्राप्त होंगे जिससे प्यार करोगे उसी के पास जाना होगा मरने के बाद तो फिर पाप हुआ नहीं क्योंकि दुख तो आपका बढ़ गया अब तुम्हारा बाप गधा बना मरने के बाद अब तुमने उससे अनन्न्य प्रेम किया हाँ, तो जाओ गधा बनो तुम भी क्यों प्यार किया तुमको इसलिए मानो देह दिया गया था कि तुम भगवान से प्यार करो जब मां के पेट में हम लोग थे और इतना दुख पाया यो पैर बुरी तरह से सुकड़ा हुआ और गंदी थैली में घोर बदबूदार थैली में दिन रात पड़े हैं तो हम लोगों ने भगवान से प्रार्थना किया था महाराज इस नरक से निकाल दो अब केवल अब की बार आते ही का भजन करेंगे <laughs> और आप बाहर आए तुम्हारे हितैषिणी माता जी मम्मी डेडी ये बड़े बड़े हितैषी लोग तुमको सिखा दिए हमसे प्यार करो ए उधर नहीं जाना हमसे प्यार करो और क्या क्या एग्जांपल लगो भगवान राम ने मां से प्यार किया पिताजी से प्यार किया <laughs> तो अगर इस मानव देह में हमने तत्व ज्ञान ब्रह्म जीव माया का नहीं प्राप्त किया तो अज्ञान नहीं जाएगा इसलिए दुख भी नहीं जाएगा इसलिए चौरासी लाख में हमको अनंत काल तक दैहिक दैविक भौतिक तापों में तपना पड़ेगा ये त्रिकर्म त्रिदोष पंच कलेश पंचकोष हमको प्रतिक्षण दुख देते रहेंगे इसलिए ब्रह्म जीव माया का ज्ञान परमावश्यक है जो अगले प्रवचन से प्रारंभ होगा बोलिए लाडली लाल की